अध्याय पांच डायरी के पन्ने और महल के पुराने राज राघव उस छोटे अंधेरे कमरे में बैठा था उसके हाथ में वो पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी टॉर्च की रोशनी में उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता और थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी बाहर महल के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी जो इस पल को और भी रहस्यमय बना रही थी उसे लगा जैसे महल की दीवारें खुद भी सांसें रोककर इंतजार कर रही हों कि राघव इस डायरी में क्या पढ़ने वाला है उसने एक गहरी सांस ली और डायरी का पहला पन्ना पलटा जहां लिखा था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 डायरी के शुरुआती पन्नों में महाराजा ने पूरनपुर की सुंदरता अपने महल की शानों शौकत और अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी रानी के बारे में लिखा था रानी महल की जान थी उसकी हंसी से पूरा महल गूंज उठता था महाराजा उसे बहुत प्यार करते थे सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक अजीब सी घटना ने महल की शांति भंग नहीं कर दी आज महल में एक अजीब सी घटना घटी रात के समय जब सब सो रहे थे तो महल के पुराने तहखाने से एक भयानक चीख सुनाई दी हमने जाकर देखा तो कुछ नहीं मिला पर सुबह एक पुराना सेवक गायब था किसी को कुछ समझ नहीं आया मुझे डर है कि कहीं वो पुरानी बातें सच न होने लगें, जिनके बारे में मेरे पूर्वज बात करते थे राघव ने यह पढ़ा और उसके माथे पर बल पड़ गए गायब से सेवक पुरानी बातें ये क्या था उसने और पन्ने पलटे महाराजा ने आगे लिखा था कि महल में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी थी कभी रात में अजीब आवाजें आती कभी चीजें अपने आप गिर जाती और कभी कभी तो हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास से गुजरी हो गांव के लोग भी इन घटनाओं से डरने लगे थे और महल को शापित कहने लगे थे महाराजा ने कई पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया पर कोई भी इन घटनाओं का कारण नहीं बता पाया मेरी रानी अब डरी डरी रहने लगी है उसकी हंसी अब महल में कम ही सुनाई देती है मुझे डर है की ये सब उस काले पत्थर की वजह से हो रहा है जिसे मेरे दादाजी ने एक पुरानी गुफा से निकालकर महल में रखा था लोगों का कहना था की वो पत्थर शापित है पर हमने कभी यकीन नहीं किया अब मुझे लगने लगा है कि शायद वो सच कह रहे थे राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। काला पत्थर ये क्या था क्या यही वो रास्ता जिसके बारे में महाराजा डर रहे थे उसने चिट्ठी पर बने निशानों को फिर से देखा उसे लगा कि चिट्ठी के कुछ निशान उस काले पत्थर से जुड़े हो सकते हैं जैसे ही राघव ने यह पढ़ा उसे अचानक अपने पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ इतनी ठंडी की उसकी रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई उसने फौरन पलट देखा कमरे के दरवाजे पर जहां से वो आया था एक हल्की सी परछाई हिलती हुई नजर आई ये वही धुंधली आकृति थी जिसे उसने पहले देखा था इस बार वो ज्यादा साफ थी और राघव को लगा जैसे वो उसे घूर रही है उसके हाथ में डायरी देखकर कर आकृति कुछ नहीं बोली बस वहीं खड़ी रही जैसे उसे चेतावनी दे रही हो राघव का दिल जोर से धड़कने लगा क्या ये आकृति महाराजा वीरभद्र सिंह की थी या रानी की और क्या वो नहीं चाहती थी कि ये राज बाहर आए राघव को लगा की वो सिर्फ एक डायरी नहीं पढ़ रहा है बल्कि एक ऐसे इतिहास को जगा रहा है जो सदियों से सोया हुआ था और शायद उसे जगाना नहीं चाहिए था उसने डायरी को कसकर पकड़ा उसे पता था कि अब उसे और भी सावधान रहना होगा ये सिर्फ कहानियाँ नहीं थी ये सच था और ये सच उसे किसी बड़े खतरे में डाल सकता था क्या वो इस राज को सुलझा पाएगा या फिर ये महल उसे भी अपनी अंधेरी गहराइयों में खींच लेगा